गरबेर जीरे केवा पड़े थे पहलू मरु नीरे तो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो 90.4 एफएम करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि हम लोग करियर के बारे में बात करते हैं युवा साथियों से कभी कभी हम लोग ट्रेड के बारे में बात करते हैं, कभी हम लोग सक्सेस के बारे में बात करते हैं तो आज ऐसा ही कुछ हम लोग बात करेंगे सक्सेस स्टोरी के बारे में कैसे हम लोग अपने जीवन में सक्सेस हो सकते है इस विषय को लेकर बात करेंगे तो आज के हमारे करियर ऑप्शन कार्यक्रम के विशेष मेहमान है रितु टक्कर जो मुंबई से बिलोंग करते हैं आइए उनका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में रितु जी आपका बहुत बहुत स्वागत थैंक यू रमेश भाई जी बहुत ही अच्छा लगा आप हमारे इस कार्यक्रम में आए आपको रेडियो के माध्यम से हमारे सभी विद्यार्थी मित्र और श्रोता पहली बार सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अपने बारे में जरूर बताइए सो so, रमेश भाई, आ, मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछले नौ सालों से मैं कॉर्पोरेट लर्निंग एंड डेवलपमेंट में काम करती हूँ और मेरा सारा एक्सपीरियंस ट्रेनिंग में रहा है तो विशेष ऑर्गेनाइजेश में कैसे हम यू नो केपेबिलिटीज को डेवलप कर सकते हैं टू परफॉर्म बेटर ये ये मेरा जो सब्जेक्ट है जिसमें मैं मैंने अपने करियर को डेवलप किया है रमेश भाई मेरा एक्सपीरियंस रहा है बेसिकली इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जिसमें पिछले नौ सालों में मैंने ऑर्गेनाइजेशंस आर्म्ड फोर्सेस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आ, ट्रेनिंग एंड के टॉपिक पर काम किया है जैसे कि मीट कर सकते हैं आ, ये मेरा फोकस रहा है पिछले नौ सालों में बहुत ही अच्छी बात आपने रितु जी अपने बारे में आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और आपको वर्ल्ड एच आर डी कांग्रेस अवार्ड मिला है एशिया एच आर लीडरशिप एवॉर्ड दो में और अपने आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए और विशेष रूप से आपको रिलायंस कम्युनिकेशन बीपीओ के द्वारा भी अवार्ड मिला है और अपने विशेष परफॉर्मेंस के लिए और करंट में आप आईसीआईसीआई में काम कर रहे हैं एज ए मैनेजर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं बहुत सारे लेक्चर्स आप देते हैं अलग अलग सेक्टर में अच्छा लगता है जब आपको सुनते हैं तो कहीं ना कहीं एक मन के अंदर कहीं सवाल हमारे होते हैं तो वो सवालों का एक जो है ना न संतोष जनक जवाबा तो की हमारे विद्यार्थी करियर ऑप्शन और मैं चाहूंगा कि कई बार होता है की हम लोग करियर के लिए कुछ चीजें तो समझ लेते हैं की भाई मुझे इसमें आगे बढ़ना है लेकिन बात आती है की उसमें सक्सेस कैसे तो आपके लिए सवाल यह है की सक्सेस का सीक्रेट क्या है उसके बारे में जी जैसे अमेरिका में ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी पे कुछ स्टडी हुई जी। और उन्होंने नोटिस किया कि ऑर्गेनाइजेशन में तीन प्रकार के लोग होते हैं एक होते हैं गिवर्स जो यू you नो know, हर परिस्थिति में लोगों को अपने सहयोग करना कोई किसी को कुछ यू नो गाइडेंस चाहिए वो करना और जिस भी प्रकार से वो एक गिवर्स होते हैं वो दाता होते हैं दे, देने वाले बेसिकली अपने ऑर्गेनाइजेशन अपने टीम्स अपने सुपीरियर सबको देने वाले ये होते हैं एक प्रकार के लोग आ, दूसरे होते हैं टेकर्स होते हैं जो अपना काम आपसे किसी तरह निकलवाना चाहते हैं और तीसरे होते हैं, matchers. Matchers होते हैं, जो बहुत होते हैं। आपने मेरे लिए इतना कर सकते हैं तो मैं आपके लिए इन रिटर्न इतना कर सकता हूँ तो गिव एंड टेक वाला एक रिलेशनशिप होता है सो so, एक होते हैं गिवर्स जो सबको देना देने की भावना से कार्य करते हैं दूसरे होते हैं टेकर्स जो यू you नो know, ज्यादा करके आपसे लेना चाहते हैं आपसे काम निकलवाना चाहते हैं आपसे कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं और तीसरे मैचेस जो बैलेंस्ड होते हैं। अब रमेश भाई आपके अकॉर्डिंग आप मुझे बताएं कि इन तीनों में ऑर्गेनाइजेशन में सबसे अच्छा परफॉर्म कौन कर पाते होंगे गिवर्स अच्छा काम करते होंगे ओके okay, तो मैं आपको बताना चाहूंगी की ये जो रिसर्च हुआ अमेरिका में उसमे उन्होंने पाया की जो गिवर्स है वो परफॉर्मेंस के मेट्रिक्स के सबसे लोअर एंड पे थे वो oh. so, वो बहुत ही, आ, बहुत ही अच्छे पे वो नहीं थे और आ, आपको क्या लगता है कौन होंगे बिल्कुल पर थे क्योंकि टेकर्स कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में उन्होंने देखा कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर भी देते थे सक्सेस उन्हें मिल भी जाती थी लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्न में क्योंकि कहीं ना कहीं लोग समझते हैं कि यू नो ये Uh, कहीं ना कहीं अपना काम निकलवाना चाहते हैं या अपना फायदा करना चाहते हैं इस करके लॉन्ग रन में लोग उन्हें सपोर्ट करना या उन्हें वो सहयोग देना कहीं ना कहीं कम हो जाते थे तो टेकरस uh, इस तरह से शॉर्ट रन में तो सक्सेस मिल जाती थी लेकिन लॉन्ग रन में उन्हें नहीं मिल पाती थी और जो मैचेस होते थे वो नेक्स्ट लेवल उसके you know, यू जी, जी। भी पाया कि लोग you know, आप लिए इतना कर सकते हैं तो मैं आपके लिए इतना करूँगी इन रिटर्न में इतना कर पाऊंगी इस तरह से मैचर जो है वो सबसे ज्यादा परसेंटेज लोग इन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं यहाँ पर एक विशेष यू नो बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी वो ये है कि जो लोअर मोस्ट परफॉर्मर्स हैं, वो भी टेकर्स हैं और ये जो मैच हैं, उनसे अच्छा जो परफॉर्म भी करते हैं वो भी गिवर्स थे hmm. तो लोअर मोस्ट भी गिवर्स थे एंड टॉप मोस्ट परफॉर्मर्स जो ऑर्गेनाइजेशन में थे वो भी गिवर्स थे hmm. राइट लेकिन इन दोनों गिवर्स में कुछ फर्क था जैसे मैं अगर आपसे कहूँ की जो बॉटम परफॉर्मर्स थे वो बस दे रहे थे लोगों को सपोर्ट कर रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने गोल्स को सेक्रीफाइस कर रहे थे या अपने ऑब्जेक्टिव को सेक्रीफाइस कर रहे थे तो कहीं ना कहीं उन्हें सक्सेस नहीं मिल पा रही थी लेकिन जैसे जो टॉप मोस्ट परफॉर्मर्स जिन्हें हम प्राइसलेस कंट्रीब्यूटर्स कहते लोगों को सहयोग भी दे रहे थे लोगों को सपोर्ट भी कर रहे थे एट द सेम टाइम उनको बहुत क्लैरिटी थी कि उन्हें आ, अपने परफॉर्मेंस में और ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या अचीव करना है तो वो होगा प्राइसलेस कंट्रीब्यूटर्स। तो यहाँ पर एक और बहुत विशेष बात हमें समझ में आती है क्योंकि ज्यादातर लोग ऑर्गेनाइजेशन में मैचेस होते हैं तो कहीं ना कहीं जब वो मैचेस किसी गिवर से मिलते हैं तो बहुत नेचुरली उनका रिस्पॉन्स क्या रहेगा क्योंकि वो मैचर है तो कोई आपको दे रहा है तो आपका नेचुरल रिस्पॉन्स अगेन क्या हो जाएगा उसमें शुरू कर देंगे तो यहाँ पे उन्हें क्या होता था कि एक तो जो उन्हें स्पॉट मिलता था क्योंकि वो गिवर है प्लस ऑर्गेनाइजेशन में और भी जो लोग हैं वो उन्हें बहुत ज्यादा सहयोग देना शुरू कर देते हैं उनके गोल्स टारगेट्स को अचीव करने में क्योंकि ज्यादातर लोग मैचेस होते हैं और क्योंकि हम दे रहे हैं वो हमें देना शुरू करते हैं एज इन इन टर्म्स ऑफ यू नो सपोर्ट या जो हमें आ, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करनी है तो मुझे बहुत सारे लोगों के सहयोग से जैसे किसी एक लोकेशन पे हम यहाँ पे कॉरपोरेट ऑफिस में बैठ कर, हम इंडिया के सारे लोकेशन पे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं जिसके लिए मुझे हर एक परस, जितने भी लोग हैं अक्रॉस इंडिया उनका मुझे सपोर्ट चाहिए होता है और कहीं ना कहीं आ, सिर्फ अगर अपने काम के यू नो लिमिटेड ही वो करें तो शायद हम इतना मैनेज ना कर पाए इतना ना कर पाए लेकिन क्योंकि हमारा रिलेशन जब उनसे बहुत ब्यूटीफुल होता है तो कहीं ना कहीं वो एक्स्ट्रा एफर्ट लेते हैं इंश्योर करने के लिए कि जो भी काम उन्हें दिया गया है वो बहुत ब्यूटीफुली करे और कहीं ना कहीं वो मेरा सक्सेस होता हैोग्राम जो हम कंडक्ट करते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं hmm. जब वो बहुत इफेक्टिवली होते हैं दैट्स वॉट इज माई सक्सेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन सो ऑर्गेनाइजेशन में या अपने करियर में जब हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं एक बहुत ब्यूटिंग फुल ट्रेड जो इक्वालिटी जो बहुत जरूरी है वो है हम औरों को सहयोग देना या कंट्रीब्यूट करना यू नो औरों के प्रति जो भी हमारी यू नो हमारी प्रेजेंस है वो सबके लिए कहीं ना कहीं हम जितना भी कर पाए वो जरूर जरूर करें बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थियों को भी पता चल रहा है सक्सेस का सीक्रेट क्या है और एक ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही सुंदर एग्जांपल आपने दिया जिसमें गिवर्स टेकर्स और मैचर्स ये तीन चीजों को आपने बहुत ही अच्छी तरह से सुंदर ढंग से बताया और कैसे ये लोग सक्सेस पाते हैं या हायर टॉप मोस्ट जो काम है वो कैसे होता है उसके बारे में आपने बताया अब बात आती है कि हम सभी को जैसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो चीजों को कैसे हम लोग निभा सकते हैं है, अपने कार्य करते हुए उसके बारे में बताइए। जैसे अगेन देर इज नो शॉर्टकट हमें जो एफर्ट इवन आज भी अगर आप मुझसे पूछे मुझे नौ साल हो गए इस फील्ड में बट एवरी सिंगल वीक में कोई ना कोई यू नो कॉन्सेप्ट रीड करना उसको समझना अपने जो ऑर्गेनाइजेशन में कैसे उससे लोगों को फायदा होगा वो एफर्ट जो है कंटिन्यूस लर्निंग का जो एफर्ट है अपने स्किल्स को कंटिन्यूसली हम डेवलप करते रहे कुछ ना कुछ सीखते रहे ये बहुत बहुत जरूरी हो जाता है जैसे कहते हैं ना हमारी कंपटीशन किसी और से नहीं है मतलब यू नो आस के लोगों से शायद क्यूँकी हम सब जर्नी अलग अलग होती है जैसे कहते ना हर सितारे की अपनी एक दुनिया होती है और हर उस सितारे को अपनी उस दुनिया को रोशनी देनी होती है उसी तरह से मुझे किसी और सितारे से कम कंपीट नहीं करना हर दिन क्या मैं अपने से कम्पीट कर सकता हूँ कि मैं कल जो था क्या मैं आज उससे बेटर हूँ क्या मैंने कोई ऐसी बात अपने में वैल्यू ऐड करी है जो मुझे कहीं ना कहीं अपने करियर में आगे लेकर जाए तो वो कंपटीशन अपने आप से अब ये इसके दो फायदे हैं एक तो ये कि यू नो you know, मैं हर दिन या हर हफ्ते या हर महीने में जैसे कल था उससे में थोड़ा आज बेटर हूँ इन टर्म्स ऑफ माई स्किल्स इन टर्म्स ऑफ माई केपेबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ माई नॉलेज आई नो के मैं ग्रो कर रहा। और दूसरा जब अपने आप से कम्पीट करते हैं तो कोई स्ट्रेस नहीं होता क्योंकि मुझे बस ये पता है कि मुझे अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है तो ये एक बहुत जरूरी है कि हम कहीं ना कहीं अपनी स्किल्स को अपने you know, अपने कैपेबिलिटीज को सदा ही नर्चर करते रहें उसको डेवलप करते रहें क्योंकि कोई भी चीज जैसे पानी भी अगर स्थिर हो जाता है तो वो स्टेगनेंट वोटो भी कहते हैं ना कहीं ना कहीं वो स्टेल uh, हो जाता है मीनिंग वो यू you नो know, वो इतना फायदेमंद नहीं होता है जबकि जो मूविंग वाटर होता है जैसे हम अगर किसी झरने को देखें तो वो जितना मूव करता है जितना आगे बढ़ता है वो रास्ते में जितने पेड़ पौधे जो भी है उनकी वो क्वालिटीज अपने में लेकर आगे बढ़ता है और तब जाके उसकी वो इतना वैल्यूएबल हो जाता है जो यू नो हीलिंग केयर भी काम आता है जैसे दवाईयों में ये, कितनी जगह पे वो काम आता है क्यों क्योंकि वो सारे हर्ब्स में सारे जो भी क्वालिटीज है वो लेकर जाता है उसी तरह से हम कभी स्टेग्नेट ना बने ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है अपने रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबल टिस को पूरी तरह से निभाने के लिए आ, बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं सक्सेस कैसे हम लोग पा सकते हैं उसके साथ में कौन कौन सी चीजें हमें करनी है और किस तरह से अपडेट रहना है कंटिन्यू रीडिंग बहुत जरूरी है आपको सक्सेस होने के लिए एक और बात मैं पूछना चाहूंगा अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का और मैं चाहूंगा की ब्रेक में हम लोग फिल्मी ओल्ड मेलोडी सुनाते हैं तो रितु जी आपका पसंदीदा ओल्ड मेलेडी कौन सा है मेरा पसंदीदा ओल्ड मेलेडी है हाँ जी आ, तो ओल्ड मेलोडीज़ में जो आ, एक गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है वो लता मंगेशकर जी का आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे ये मैं ज़रूर ज़रूर सुनना चाहूँगी आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे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 ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन कार्यक्रम में रितु जी के साथ बातचीत हो रही है आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लग रहा है ऋतु जी फिर से एक बार आपका स्वागत है और मैं चाहूंगा कि जैसे हम लोग आ, सक्सेस के बारे में बातें कर रहे हैं तो कुछ एग्जांपल्स बताइए जो लोग बहुत ही अच्छे सक्सेस हुए हैं अब अगर आप मुझसे पूछें कि कॉरपोरेट में या यू नो करियर वाइज जो बहुत ही सक्सेसफुल मेरे अनुसार रहे हैं काफी लोग हैं ऐसे बट वन पर्सन जिनको uh, मैं सुन के बहुत ही इंस्पायर हुई थी वो है रतन टाटा जी उन्होंने एक अपनी स्पीच में कहा था इफ यू वांट टू रन फास्ट यू रन अलोन यदि आप यू uh, नो you know, बहुत फास्ट अपने जीवन में uh, दौड़ना चाहते हैं तो आप अकेले दौड़े लेकिन यदि आप दूर तक दौड़ना चाहते हैं इफ यू वॉन्ट टू रन फार दट्स वेन यू रन विद पीपल और लोगों के साथ हम हम दौड़े तो कहीं कहीं ना कही मुझे भी कि कि बहुत बहुत ही बात बात मेरे दिल को टच हुई कि ये कितनी सही बात है हम अकेले बहुत तेजी से तो दौड़ सकते हैं लेकिन कितना दौड़ेंगे और कितनी दूर तक दौड़ेंगे लेकिन जब हम लोगों के साथ हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं क्योंकि एक व्यक्ति की जो टैलेंट उसमें और ही लोग लोगों की जब टैलेंट कैपेबिलिटीज ज्वाइन होती हैं तो हम काफी आगे जा सकते हैं तो ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी थी तो मेरे अनुसार ये एक बहुत ही सक्सेस के लिए इनपुट है हम अपने, गोल्स और अपने आ, को इतना, आ, इतना सेल्फ सेंटर ना हो जाए कि हम आस लोगों की फीलिंग्स लोगों के ऑब्जेक्टिव उनके गोल्स को ना समझ पाए जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी टीम है और मैं अपनी टीम के ऑब्जेक्टिव को भी समझू उनके भी जैसे उनके जो इंटरेस्ट हैं uh, you know, है, है, वो जिन्होंने बहुत ही मुझे इस बात के लिए इंस्पायर किया है वो है रतन टाटा जी उनके अलावा भी पर्सनल लाइफ हाँ, जैसे अगर मैं अगर मैं अपने अनुभव की बात करू तो uh, मेरे बॉस जो थे इनको मैंने देखा कि वो बहुत ही बहुत सदा ही बहुत काम पेशेंट बहुत नॉन जजमेंटल थे जैसे कई बार हमें एफर्ट करना पड़ता है कि हाँ यू you नो know, हम लोगों की बात सुने उन्हें समझे और यू uh, नो you know, लेकिन मैंने देखा क्योंकि बहुत नेचुरली वो बहुत ही पेशेंट बहुत ही काम थे जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में यू you नो know, कुछ भी ऐसा गाइडेंस चाहिए होता है कोई सपोर्ट चाहिए होता तो लोग जरूर उनके पास जाते होंगे और यही ट्रेड उनकी जो थी वो उन्हें सक्सेस मतलब उनके करियर में उन्हें बहुत आगे भी लेकर गई तो डेफिनेटली मेरे जो बॉस है उनको मैं जरूर जरूर शन you know, करना चाहूंगी जो एक्स बॉस हैं जिन्होंने जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा इन टर्म्स ऑफ यू नो आप कैसे एक बॉस होके भी एक फ्रेंड हो सकते हैं ना सिर्फ यू you नो know, एक अथॉरिटी के तरीके से लेकिन एक एक ह्यूमन के तरीके से एक इंडिविजुअल के तरीके से हम कैसे ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सो दैट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस रितु जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम लोग अपने जीवन में जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी बातें भी हमारे लिए काम आती हैं और बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपने दिया कि आपको अगर सक्सेस पाना है या जल्दी सफलता पाना है तो आप अकेले दौड़ सकते हैं लेकिन कुछ समय तक ही है लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आप रन करना चाहते हैं और बहुत समय तक आप सक्सेस रहना चाहते हैं तो आप लोगों के साथ मिलकर दौड़ना बहुत तो ही अच्छा एग्जाम्पल आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और आप जैसे कि मेडिटेशन के बारे में भी बातें लोग करते हैं और मेडिटेशन भी हमें जो है एक अच्छा सक्सेस पाने में हेल्प करता है तो किस तरह से योग या राजयोग की बातें जो है हमारे जीवन में सक्सेस के लिए हेल्पफुल होती हैं उसके बारे में बताइए जी आ, अब आजकल आप जैसे देखेंगे जब आ, एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी है या ऑर्गेनाइजेशन में जो भी है वो जब किसी को रिक्रूट करते हैं तो डेफिनेटली स्किल्स एक एस्पेक्ट है लेकिन आजकल बहुत फोकस दिया जाता है you know, आ, ये जो, जिसके बारे में हम काफी देर से बात भी कर रहे हैं जैसे अगर हम कहें वो गिविंग बिहेवियर वो गिविंग बिहेवियर इज ऑल्सो बिहेवियरल ट्रेट जो जो किसी स्किल से डिफाइन नहीं होता लेकिन आपके जो पर्सनैलिटी है उसमें डिफाइन होता है या और भी जो बातें आज हमने करी हैं वो सारी बातें रिवॉल्व होती है कहीं ना कहीं उस पर्सनैलिटी या बिहेवियरल एस्पेक्ट से और मेडिटेशन जो है वो मैं आपसे कहूं कि मैं यू नो मैं यहाँ से नीचे जहाँ पे भी जिस बिल्डिंग में मैं हूँ मैं वहाँ से नीचे जाती हूँ और नीचे जाके थोड़ा सा आगे जाके मुझे एक छोटी बच्ची मिलती है कहती है दीदी दो रुपया दे दो मैं अपने पॉकेट में देखती हूँ मेरे पास पांच है मुझे तीन की जरूरत है अच्छा ये ले लो तुम दो ले लो मैं उनको दो दे देती हूँ दे दे तो you know, कलीग्स के साथ बहुत जरूरी है ये बिहेवियर्स मुझ में अपने में हो और जब मुझ में पांच होंगे तभी मैं और दो दे पाऊंगी तो मेडिटेशन हमें इस तरह से हेल्प करता है की हम ये बिहेवियर्स ये जो भी वैल्यूज है उन्हें हम अपने में धारण कर सके उन्हें हम अपने में कर सके, क्योंकि जो मेरे पास है वही मुझसे औरों और अगर मैं कहीं ना कहीं अंदर से इनसिक्योर हूँ की यार मैंने उसको कर दे दिया या नो, कुछ हेल्प कर दिया तो हो सकता है मुझसे आगे बढ़ जाए या ऐसी कोई भी इनसिक्योरिटी है तो मैं कभी भी किसी को हेल्प नहीं कर सकता तो कहीं ना कहीं पहले तो मुझे अपने में वो सिक्योर फीलिंग कंफर्टेबल फीलिंग वो कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग वो स्ट्रेंथ वाली फीलिंग इंबाइव करनी होगी कि मैं उन वैल्यूज को एग्जिबिट कर सकू सो का मेडिटेशन हमें हेल्प करता है इन वैल्यूज जैसे शांति है पीस हो गई पेशेंस हो गया या फिर कंपैशन है औरों को समझना है इन सभी वैल्यूज को हम राजयोग में धारण करते हैं और इसका एक बहुत सिंपल तरीका है जैसे जो भी हमारा बिहेवियर होता है लाइफ में वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आता है एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सब तो so, मेरे मेरा जो बिहेवियर किसी भी सिचुएशन में आता है वो हमारे कॉन्शियस माइंड से आता है और सब कॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करने का जो तरीका है जैसे यू नो कंप्यूटर है कंप्यूटर में कुछ लैंग्वेज यूज करते हैं और उस कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करते हैं और वो उसी तरह का आउटपुट देता है तो मेरे सब कॉन्शियस की जो प्रोग्रामिंग करने की लैंग्वेज है वो लैंग्वेज को यूज करता है राजयोग जो है थॉट्स जो मैं सोचता हूँ मैं जो सोचता हूँ मैं बहुत नेचुरली वही अनुभव करता कर तो एक तो है मेरे थॉट्स और दूसरा मैं जैसा अपने को दे देखता हूँ मीनिंग जो थॉट मैंने क्रिएट किया जैसे मैं अपने से कहूं आई एम वेरी पेशेंट और आई एम वेरी पीसफुल पर्सन तो मैं सिर्फ अपने से वो कहूँ ना अफकोर्स थाट का एक इम्पेक्ट होगा कि अब जैसे मैंने सोचा अ थॉट लीड्स टू फीलिंग जो मैंने सोचा मैंने वैसा फील किया मैं शांत स्वरूप अपने को फील करूँ इमीडिएटली थॉट क्रिएट करूँ मैं इमीडिएटली वैसा फील करूंगा सेकेंड स्टेप मैं सिर्फ थॉट ना क्रिएट करूं उसके साथ आपको वैसा भी अब जैसे ही ये thought और images एक साथ काम करती हैं वो मेरे subconscious mind की बहुत beautifully, automatically programming है टू प्रोग्राम सबकॉन्शियस माइंड रमेश भाई सपोज मैं आपसे पूछती हूं हूँ जी <laughs> <laughs> तो कहीं ना कहीं हमारे मन की भी यही हालत होती है क्यों क्योंकि मन जानता ही नहीं कि हम उससे आप पूछ रहे हैं मैंने एक बहुत सिंपल सेंटेंस पूछा जो कि है और वो हमारी में नहीं थी, जो आप और मैं समझते हैं मुझे, है, मुझे, है, मुझे uh, शांत रहना है कोई सिचुएशन आती है तो रिएक्ट नहीं करना है लेकिन कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं अगर वो कॉमन लैंग्वेज नहीं है मेरे और मेरे मन की या मेरे सबकॉन्शियस माइंड की तो मन उस डायरेक्शन को समझ नहीं पाता और फिर कहीं कहीं ना कहीं हम जैसा नहीं भी चाहते वैसा भी बिहेवियर आ जाता है सो so, कहीं ना कहीं राज्यों का मुझे हेल्प करता है कि मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की राइट right वे में प्रोग्रामिंग करूं, अपने को वो संकल्प दूं जो मैं चाहता हूं अपने जीवन में और वैसा अपने को देने को वैसा यू नो विजलाइज या इमेज क्रिएट करूँ अपने बारे में की मैं ऐसे धीरे धीरे करके वो सारी वैल्यूज में अपने में इतनी भर सकता हूँ की कहीं ना कहीं जो अंदर है लाइफ इज कहते ना लाइफ इज इन डाउट तो मैं जैसा फील करता हूँ या मैं जो हूँ वही मैं औरों को दे सकता हूँ तो जितना मैं इन वैल्यूज को अपने में भरूंगा उतना ही वो वैल्यूज औरों को भी बहुत नेचुरली एक्सपीरियंस होती हैं रितु जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और जो किस तरह से हेल्प करता है हमें वो सारी बातें आपने बताया और उसके साथ में सीक्रेट ऑफ सक्सेस वो भी बातें आपने बताया आशा करता हूँ सभी को अच्छा लग रहा है थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में जुड़ हमारे विद्यार्थी मित्रों को आपने अपने शब्दों के द्वारा मोटिवेट किया थैंक यू सो मच थैंक यू रमेश भाई हमारे लिस्नर्स का भी बहुत बहुत थैंक्स उन्होंने बहुत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 में एक भक्ति ज्ञान बेरा विश्व है परिवार